महाभारत सभा पर्व सभापर्व पंचदशोध्याय जरासंध के विषय में राजा युधिष्ठिर भीम और श्रीकृष्ण की बातचीत युधिष्ठिर उवाच उतमतया जो निर्मोता भुवि युधिष्ठिर बोले श्रीकृष्ण आप परम बुद्धिमान है आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है गृह गृह ही राजा न स्व्य सस् प्रियंकर न तो साम्राज्य माता सम्राट शब्दों ही आजकल तो घर घर में राजा हैं और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है कथम परानुभाव सम प्रशंसित मरहते परेण समवे तस्तु यह प्रशस्या पूज्यते जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए उसी की सर्वत्र पूजा होती है विशाला बहुला दूरम गिदाति त्रे विष्णु कुलोद विष्णु कुलभूषण यह पृथ्वी बहुत विशाल है अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है मनुष्य जू दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके यह समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा समे परम वे समाक्षेम भवे आरम्भे आरंभे मेठे तुम न प्राप्य मे मति मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ उसी से मेरा भला होगा यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है मेरी तो यही धारणा है एवं एते हि जानंते कुल जाता मनस्वीर कश्चि कदाचि ए तम भव श्रेष्ठ जना जनादन ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्वविजयी भी, भी हो सकता है वयं तेव महाभाग जरासंधभ तदा स्म महाभाग दौरात्म तस्घ अमितो दुर्धर्ष भुजवीरिया प्रभो नात्म बलिम वंदे तयी तस्मा भी संकित पापरहित महाभाग हम भी जरासंध की भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा संकित रहते हैं किसी से परास्त न होने वाले प्रभो मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूं जब आप ही जरासन से संकित हैं तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता तकासाच्य राच्य भीमसेना च माधव अर्जुनाद वा महाबाहो अंतुम श्यो न वे तिवई एवं जानन ही जा। विमृशाई पुनः पुनः महाबाहु माधव आपसे बलराम जी से भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं वर्षण आपकी शक्ति अनंत है यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ से सर्व सब मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीम से ने यह वचन कहा भीम वाच अनारंभ पर राजा वलती दुर्बलश्चानुपाएन बलिनम जो ऋतु भीमसेन बोले महाराज जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्त से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है वे दोनों लिमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नृष्ट हो जाते हैं अतन ऋतच प्राएण दुर्बल बलिन नृपुम जयेत सम्यक प्रयोगेण नृत्याथात्मोहितान् परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है कृष्ण नजो मए बार्थे धनंजय साधे श्याम इष्टि त्रय इवा श्री कृष्ण में नीति है मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती है तत्बुद्धि बलमाश्रित सर्व प्राप्त धर्मराट जयोस्माकम ही गोविंद ए नाथो भगवान सदाम गोविंद आपके बुद्धिबल का आश्रय लेकर धर्मराज उधिष्ठ सब कुछ पा सकते हैं जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं उनके हम पांडुओं की विजय निश्चित है कृष्णवाच अर्थ नारभते बालो न अनुबंध अवेक्षते तस्मा दरि न मृश्यतीपरायण जिज्यान यौना स्वीकार पलायना चगीरथ का बला तो भर तो विभु श्रीकृष्ण ने कहा राजन अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते योनाश के पुत्र मांधाता ने जितने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्त्य सहस्त्रबाहू अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे रुद्या मृतस्थानृदया मृतस्थान पंच साम्राज तनुसुश्रुम साम्राज्य मीक्षत तो सर्वाक युधिषि लक्षणं लक्षण प्राप्ति लक्षण इसी प्रकार राजा मरुत अपने समृद्ध के प्रभाव से सम्राट बने थे अब तक उन पांच सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं युधिष्ठिर वे मानधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे परन्तु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं साम्राज्य प्राप्ति के जो पांच गुण शत्रुविजय प्रजापालन तपशक्ति धन समृद्धि और उत्तम नीति है उन सबसे आप सम्पन्न हैं बारहद्रथो जरासंध सद विद्ये भरतरस भैन मनुध्यंते कुलनेक श्रृपा तस्मादी बलादेव साम्राज्यम कुरुते ही सह परंतु भरतश्रेष्ठ आपके मार्ग में बृहदत का पुत्र जरासंध बाधक है यह आपको जान लेना चाहिए क्षत्रियों के जो एक सौ कुल हैं वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते अत बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है रत्नभाज राज नो जरासंधम उपास न चतुष्यपी बाल्या जो रत्नों के अधिपति हैं ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय उन पर अत्याचार ही करता है मुरधाभिषिक्तम ध्रुपतिम प्रधान पुरुषो बलाद आदत्न चहनो दुष्टो भाग पुरुष तक आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मुर्धाभिषिक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग न बना लिया हो कैद में न डाल रखा हो एवं सर्वान्वे चक्रे जरासंध सतावरान तम दुर्बलतरो राजा कथं पार्थ उपहती इस प्रकार जरासंध ने लगभग सौ राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है कुंती नंदन कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस कैसे करेगा रोक्षिता प्रशिष्टान राजा पशुपतेर्गृह पशू नाम का जीवते भरत सर श्रेष्ठ देवता को बलि देने के लिए जल छिडककर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है क्षत्रिय शस्त्र मणो जदा भवते सत्यतः ततःम संख्य प्रतिपाधे वयम क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र बलों द्वारा मारा जाता है तब यह उसका सत्कार है अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें सरसेती सभा नेता से राज चतुर्दस जरासधे न राजान ततः क्रूरम प्रभृष्यते राज जरास ने सौम्य से छियासी प्रतिशत राजाओं को तो कैद कर लिया है केवल चौदह प्रतिशत बाकी है उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा प्राप्तया सशोदी तत्र विघ्न आचरेत जय जयश्च जरासंधम स सम्राट भवे जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्जवल यश का भागी होगा तथा तो जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा इस श्री सभा सभापर्वणि रासूयारंभपरवणि कृष्ण बाग के पंचदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीयारम्भ पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ